अतः है पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृश्चिदभज को यहां ले आना चाहिए। भगवान शंकर के पदाधरपण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। महर्षि ऋचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ लक्ष्य ने हँसते हुए रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु स जब इनको मैंने सादर बुला लिया है इस यज्ञ करू में क्या कमी हो सकती है जिसमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं वे भगवान विष्णु तो यहां आ ही गए हैं इनके शिष्या सत्यलोक से पितामह श्री ब्रह्मा वेदों उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहां पधारे हैं देव के साथ सुम जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ तत्व को जानने वाले हैं और धर्ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और शुम आप भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहां रुद्र से क्या प्रायोजन है? विप्रवर, मैंने श्री ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन उनके नए माता है, नए पिता है, वे भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। अकेले रहते हैं, उनका अतीक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्मप्रसन्नक, मोडजाद, मोनी और इश्तालु हैं। इस यज्ञ कर में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलवाया। अत� मेरी प्रार्थना है आप लोग सब मिलकर मेरे इस महान ko को सफल बनावे दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए सारंगभृत बात कही श्री दधीचि बोले दक्ष उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया विशेषता है इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा ऐसा कहकर महर्षि दधिची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल आए। तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त वहाँ शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे सभी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मनीषवर दधिची तथा दूसरे ऋषियों के उस उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा, दक्ष बोले, जिने शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दर्शिची चले गए, उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए, यह बड़ी शुभ बात हुई, मुझे सदा ही अविष्ट है, देवेश और देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित की � और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग देना ही चाहिए भगवान विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं अतः है मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की यह बात सुनकर भगवान शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवऋषि इस प्रकार उस यज्ञ को शाप मिला उसका वर्णन किया गया है उस यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है आदर पूर्वक सुनो अध्याय 27 राजा दक्ष का यज्ञ समाचार पा देवी सती का भगवान शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना राजा दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जब देवऋषि बड़े उत्साह और हर्ष के साथ राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवेसे युक्त धारा में सखियों से परसन्नता पूर्वक क्रीडा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजये जल्दी जाकर पूछ आ ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ वहां कहां जा रहे हैं देवी सती के इस प्रकार उनके पास गई उनसे अथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा चंद्रदेव आप कहां जा रहे हैं विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया राजा दक्ष के यहां होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृतांत कहा वह सब सुनकर विजया उतावली के साथ देवी के पास गई और कालिका देवी सती को बड़ा विश्मेह हुआ, उसे यहाँ सूचना ना मिलने का क्या कारण है? यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने श्रमी भगवान शिव के पास आकर शंकर भगवान से पूछा, देवी सती बोली प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ क उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं देवेश्वर देव पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं है? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए महादेव सुहार्दों का यह धर्म है कि वे सुहार्दों के साथ मिले जुले यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है अतः मेरे प्रभु है मेरे स्वामी आ सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। देवी सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव जिनका हृदय राजा दक्ष के वान वानों से घायल हो चुका था मधुरवानी में बोले देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे प्रति विशेष द्रोही हो गए, जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूड और ज्ञान सु जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है अतः प्रिय और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है यह मैंने सच्ची बात कही महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर देवी सती बोली हे शंभू आप सबके ईश्वर हैं जिनके जाने से सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया प्रभो उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूं साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी पता लगाना चाहती हूं पता है प्रभो मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूं नाथ आप मुझे वहां जाने की आज कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले भगवान शिव ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आगे से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ यह नंदी वृषभ सुसज्जित है तुम एक महारानी के अनुरूप राज उपच इस विभोषित वृश्चिक पर आरुड हो रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली और मात्वा शिव ने ही उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए भगवान शिव की आगे से साठ रुद्रगण बड़ी प कोतु हलपुरवक देवी सती के साथ चल पड़े उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते हुए सब और महान उत्सव होने लगा महादेवजी के गणों ने शिव प्रिया देवी सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया वे सभी गण कोतु हलपूर्ण कार्य करने तथा सती और भगवान शिव के यश को गाने लगे भगवान शिव के प्रिया और महान वीर प्रथम � मां जगदम्बा के यात्रा कार में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी उस समय जो सुखرجय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ उससे तीनों लोक गूंज उठे अध्याय 28 यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग ना देखकर देवी सती के रोषपूर्ण वचन राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव की निंदा सुनकर दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार देवी सती द्वारा अपने प्राण त्यागने का निश्चय, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई, वह वहां महान प्रकाश से युक्त हो यज्ञ हो रहा था, वहां देवता, असुर और मृत्यु श्रॉर आदि के द्वारा कोतुहलपूर्ण कार्य हो रहे थे, देवी सती ने वहां अपने पिता के भवन को न मनोहर्त था देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा देवी सती भवन की द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई